श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेलानंद घर आकर काली प्रसाद प्रतिदिन प्रातः तथा रात्रि में ठाकुर के उपदेशानुसार ध्यान करने लगे तथा बीच बीच में दक्षिणेश्वर आकर अपनी अनुभूतियां बतलाने लगे इससे यह स्वाभाविक ही था कि पढ़ाई लिखाई से उनका मन कुछ उचट गया और घर के लोगों का ध्यान जब उधर गया तो वे रुकावट डालने लगे परंतु काली प्रसाद इससे विचलित नहीं हुए और साधना में लगे रहे इधर श्री कृष्ण के पास आने जाने के फलस्वरूप उनका अनेक भक्तों से परिचय हो गया तथा ठाकुर की विविध प्रकार से सेवा करने का अवसर पाकर वे धन्य हुए कई बार झाऊ जाते समय ठाकुर उनके कंधे पर हाथ रखकर चलते थे फिर कभी कभी इसी प्रकार चलते हुए उन्हें उच्च तत्व भी सिखाते थे इसके अतिरिक्त वे उन्हें भक्तों के घर जाकर सचर्चा करने को कहते थे एक बार काली ने दक्षिणेश्वर आकर ठाकुर को बताया कि उन्हें ईश्वर के सर्वत प्रसारी दो नेत्रों के दर्शन हुए हैं एक दूसरे दिन ठाकुर के चरणों पर हाथ फेरते हुए ऐसा प्रतीत हुआ मानो ठाकुर जगन के रूप में उन्हें स्तन पान करा रहे हैं एक बार रात को ध्यान करते समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी आत्मा देह को छोड़कर ऊर्धलोक में चली जा रही है अनेक विध मनोहर दृश्य देखते हुए एक सुंदर प्रासाद में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सभी धर्मों के प्रतीक विद्यमान हैं तथा उनका सजीव विकास हो रहा है उस प्रासाद के एक विशाल कक्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर वेदियों पर विभिन्न धर्मों के देवी देवता तथा अवतारगण विराजमान हैं और बीच में श्री राम कृष्ण खड़े हैं धीरे धीरे सभी देवी देवता तथा अवतारगण श्री राम कृष्ण की ज्योतिर्म में विराट देह में लीन हो गए यह सब सुनने के बाद ठाकुर ने कहा तुझे वैकुंठ दर्शन हो गया अब तू अरूप के राज्य में पहुंच गया अब फिर तुझे रूप नहीं दिखाई देंगे काली प्रसाद ठाकुर के दर्शन करने को केवल दक्षिणेश्वर ही जाया करते हों ऐसी बात नहीं है ठाकुर कलकत्ते में जब भक्तों के घर जाते तो वे वहां जाकर भी उनसे मिला करते थे इस प्रकार वे 15 जून अट्ठारह ईस्वी को काकुड़गाछी में राम बाबू के उद्यान में गए थे 3 जुलाई अट्ठारह ईस्वी को रथ यात्रा के दिन बलराम मंदिर में उपस्थित हुए थे और 23 मई अट्ठारह ईस्वी को राम बाबू के कलकत्ते के मकान पर उपस्थित हुए थे इसमें अंतिम दिन काली प्रसाद दक्षिणेश्वर से ठाकुर के साथ आकर उनके आदेश पर नरेंद्रनाथ को बुलाने निरंजन के साथ उनके घर गए थे 1885 सौ अप्रैल के प्रारंभ से ही ठाकुर के गले में पीड़ा होने लगी घूट निकलते भोजन करने तथा बोलने में उन्हें कष्ट होता था और कब से दुर्गंध निकलती थी गोलाप माँ ने कहा कलकत्ते के दुर्गा चरण बहुत बड़े डॉक्टर हैं उन्हें दिखाने पर रोग दूर हो सकता है बालक स्वभाव ठाकुर इस पर सहमत हुए काली प्रसाद उस दिन दक्षिणेश्वर में ही उपस्थित थे वहीं पर रात बिताने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल वे लाटू और गोलाप माँ के साथ नाव द्वारा ठाकुर को डॉक्टर के पास ले गए तथा बाद में दक्षिणेश्वर लौट आए उसी वर्ष ठाकुर पानी का महोत्सव देखने गए थे उस दिन भी काली प्रसाद उनके साथ थे और महोत्सव समाप्त होने पर वे एक ही साथ नाव द्वारा संध्या के बाद दक्षिणेश्वर लौटे थे दक्षिणेश्वर के बाद श्याम पुकुर पर्व का प्रारंभ हुआ अक्टूबर अठारह सौ ईस्वी के प्रथम भाग में ठाकुर के साथ उनके सेवक रूप में लाटू और काली भी कलकत्ता आए और सात दिन बलराम मंदिर में रहने के बाद 55 नंबर श्याम स्ट्रीट के किराए के मकान में चले आए तब से काली ने घर के साथ सब संपर्क छोड़कर ठाकुर की सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से नियुक्त किया श्याम से 11 दिसंबर अठारह सौ को वे ठाकुर के साथ काशीपुर चले आए यहां ठाकुर के आदेश पर नरेंद्रनाथ ने सब का कार्य विभाजन कर दिया काली दिन में दो घंटे तथा रात में दो घंटे सेवा करते थे दोपहर में वे ठाकुर के शरीर पर तेल मलते और उन्हें छत पर की धूप में चौकी पर बैठाकर स्नान कराते थे इसी सुयोग में उन्हें ठाकुर के श्रीमुख से निश्चित तत्व की बातें भी सुनने को मिलती थी इसी समय नरेंद्र के प्रभाव से काली की भावधारा में कैसे परिवर्तन आया इसका विवरण हम यहाँ लीला प्रसंग से उद्धृत कर रहे हैं फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था बालक भक्तों में से तीन चार ने स्वामी जी के साथ अपने इच्छानुसार उपवास किया था रात्रि के दस बजे के बाद प्रथम प्रहर का पूजन जप तथा ध्यान समाप्त कर स्वामी जी पूजन के आसन पर बैठकर ही विश्राम तथा वार्तालाप करने लगे साथियों में से दो बालक भक्त किसी काम से निवास स्थान की ओर चले गए ठीक उसी समय स्वामी जी के भीतर अकस्मात उपरोक्त दिव्य शक्ति के तीव्र अनुभव का उदय हुआ तथा वे भी उसे तत्काल कार्य रूप में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा करने के लिए सामने बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए उन दो बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तथा तो उसने देखा कि स्वामी जी निश्चल भाव से ध्यान मग्न है एवं अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी की दक्षिण जानु को स्पर्श कर बैठे हुए हैं और उनका हाथ बारंबार कंपित हो रहा है इस तरह एक दो मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोलकर कहा बस हो चुका तुझे क्या अनुभव हुआ अभेदानंद ने कहा बिजली की बैटरी पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है कि मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ की कापता, हाथ भी कांपता रहता है वैसा ही अनुभव उस समय आपको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था इसके बाद सभी लोग दूसरे पहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान मग्न हुए इस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इसके पूर्व हमने कभी नहीं देखा था उनका सारा शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई थी रात को चार बजे चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत स्वामी राम कृष्णानंद जी वहाँ आए और स्वामी जी से बोले ठाकुर आपको बुला रहे हैं सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंदिर में मंजिल में उनसे मिलने के लिए चल दिए मी जी को देखते ही श्री राम कृष्ण देव बोले क्यों रे कुछ जमा होते न होते ही खर्च उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट कराकर तूने उसकी क्षति की है देख भला वह अब तक जिस भाव का अवलंबन कर चल रहा था वह संपूर्ण नष्ट हो गया मानो छह महीने का गर्भ नष्ट हो गया जो भी हो छोकरे का भाग्य अच्छा है फल यह हुआ अभेदानंद जिस भाव की सहायता से धर्म जीवन में अग्रसर हो रहे थे उसका तो समूल उच्छेद हो ही गया साथ ही अद्वैत भाव की ठीक ठीक धारणा करना तथा समझना समय सापेक्ष होने के कारण वेदांत की दुहाई देकर वे कभी कभी सदाचार विरुद्ध कार्यों को करने लगे रामकृष्ण वेदांत मठ के स्वामी शंकरानंद प्रणीत स्वामी अभेदानंदेर जीवन कथा नामक बंगला ग्रंथ में मूल घटना के स्वीकृत होने पर भी इस भाव संचार की बात को अस्वीकार किया गया है और कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय इतनी शक्ति अर्जित नहीं की थी वरन उस समय अभेदानंद जी के शरीर में वैसा कंपन कुंडलनी जागरण के फलस्वरूप ही हुआ था